जो जिसने बाढ़ मारा था सूरी को वो भागता भागता आया और पूछा के हे ऋषिवर तुमने सत्य व्रत लिया हमारे पूरे गांव में खबर पड़ गई इसलिए गांव के लोग तुमको सत्यव्रत के नाम से हैं और तुम्हारा आदर करते हैं मेरा व्यवसाय है पशुओं के हिंसा करके गुजारा करना कई दिनों से मुझे शिकार नहीं मिला और बच्चे भुखे मरते हैं तुम बताओ कि मैंने जिस प्राणी को बाण मारा अब सूरी को मारा चाहे हिरणी को मारा अनुवादक के हिसाब से मैं भी दुविधा में हूँ सूरी होगी या हिरणी होगी भगवान जाने लेकिन होगा जरूर दोनों में से कोई ना कोई इसलिए पशु कह देते अपन अब सत्यव्रत के लिए धर्म संकट पैदा हो गया अगर कहता है मैंने नहीं देखी तो सत्य व्रत में भंग होता है अगर कहता है कि इधर को गई या मैंने देखी तो महाराज प्राणी की हिंसा में सहयोग करने का पाप हो जाता है सत्य हो लेकिन किसी की हिंसा करता हो सत्य तो वह सत्य सत्य नहीं है अगर सत्य किसी का घात करता है तो उस सत्य को संदेहात्मक अथवा और ढंग से कहना पड़ता है असत्य तो नहीं कहना है लेकिन सत्य ऐसा नहीं कि किसी मुंगे प्राणी की या किसी निर्दोष की हिंसा हो जाए मैं तो सत्य कहता हूँ और घरों में आग लगा देवे ये सत्य नहीं सत्य हो सत्य तो हमेशा कटु हो शास्त्र ना बोलता है सत्यम्ब हितम्बध मधुर सत्य हो मधुर हो और हितकर हो सत्य हो कटु नहीं सत्य हो अहित नहीं सत्य हो मधुर हो और हितकर हो। वह सत्य वास्तविक में बोलने वाले का सुनने वाले का कल्याण करता है अब ऐ करते हुए वो सूर्य भागी तो ऐ करते उसकी नाड़ी खुलकर और विद्या ही प्रकट हुई सत्य व्रत को लगा के अब उसको क्या कहूँ घड़ी भर के लिए आंखें मूंद शांत हो गया विद्या प्रकट हुई विकसित हुई सत्य व्रत कहता है उसका नाम था उत्य लेकिन गाँव के लोगों ने उसका नाम रखा सत्य व्रत क्यूँकी उसने सत्य बोलने का व्रत लिया था व्रत जो लोग झूठ बोलते हैं बेमानी करते हैं उन लोगों को व्रत रखना चाहिए भूखा मरी करने से काम नहीं चलेगा व्रत रखे गे सत्य बोलूंगा जिस दिन असत्य बोल दिया उस दिन दस घंटे अन्न जल नहीं दूंगा फिर असत्य बोल दिया बारह घंटे की सजा थोड़ी दिनों में सत्यवादी हो जाओगे महात्मा गांधी की विजय होने का मेन कारण ये था कि सत्यनिष्ठ थे मन में कुछ पाप आ जाता था इस बार वालों को बता देते दे थे एक बार कस्तूरबा को, को कोई फंड के को लिए छे आने या छ पैसे कुछ दे गया कस्तूरबा ने वो गांधी जी के फंड में देना वो पति को बताना चाहिए था वो कहीं रख दिया भूल गयी और गांधी जी को कुछ घंटों के बाद पता चल गया रात बीत गए पत्रकार ने पूछा शुभ नवाजूनी बापू जी बोले नवाजू ने यह कस्तूरबानी मन बदरू छोरी करी थी हू तीसरे दिन महाराज अखबार में आ गया तो कस्तूरबाना मन दुर्दशा थेली गांधी जी घर में छानी महान घोर चोरी आओ महाराज प्रसिद्ध आदमी और उसकी मिसेस की बात हो छापे चले छापू फरतू फरतू कस्तूरबाना हाथ मारे छो आ कि तेरे को कोई फंड के लिए दे गया था राष्ट्र सेवा के लिए वो फंड के लिए जो दान दे गया वो दान के पैसे तूने अपने पास रखे मेरे को नहीं दे तो तेरे मन में कुछ इरादा होगा इसीलिए मैंने पत्रकार को बता दिया कितनी हिम्मत है कभी मन में ऐसा वैसा बिता रहा है तो पत्र लिखते थे मित्रों को कि मेरे मन में काम बिता रहा है ये सच्चाई के कारण ही जवाहरलाल जैसे या दूसरे लोग बल्लभ जैसे लोग इनसे प्रभावित रहे और गोरे जिनके पास बंदूक और कूटनीति सब कुछ था पर देश में गांधी जी वहाँ भी धड़क होकर बात करें और फिर वहाँ की काउंसिल वहाँ की पार्लियामेंट से चल दिए उन लोगों के बीच में से निर्भीकों के लाठी लेते हुए सत्य में शक्ति होती है सत्य समान तक नहीं झूठ समान नहीं पा वो तो मेरा शिकार कहाँ गया अगर बोलता कि तुम्हारा शिकार तुम जिसको बाढ़ मारा वो प्राणी इधर को गया है तो प्राणी की हिंसा होती अगर बोलता मैंने नहीं देखा तो झूठ हो जाता है सत्यव्रत का सत्य, सत्य भंग हो जाता है बोलने पर सत्य भंग होता है और झूठ बोलने पर सत्य भंग होता है और सत्य बोलने पर अहिंसा अमंग होती है धर्म संकट में आ पड़ा लेकिन गोता भीतर महाराज कहता है कि अरे व्याघ्र तू तो विभल होकर किससे पूछ रहा है जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती और जीव बोल नहीं सकती उसने कभी देखा नहीं तो ये क्या सिर खपाने की बात करता है और इन दोनों का प्रेरक मन है और मन का प्रेरक बुद्धि है और बुद्धि का प्रेरक चैतन्य सत्य स्वरूप परमात्मा है उस परमात्मा का ध्यान करो तो तेरा भला होगा की महाराजा परमात्मा बैठा उनके न परमात्मा परमात्मा गौंड बाप जी से इनके सत्य होते तो बच गए महाराज इस प्रकार सत्यवर्त ने अपने सत्य की रक्षा की उसकी विद्याएं प्रकट हुई कुछ बोल देता उसकी वाणी सच्ची पड़ती बारह वर्ष कोई सत्य बोले उसको फिर और साधना नहीं करनी पड़ती सा नहीं बोला जाता बारह वर्ष सत्य उसको सत्य संकल्प सिद्धि आ जाती जो बोलेगा वो कह क्या रहेगा मैंने सुनी कथा पुराणों की है प्रसिद्ध कथा है विवेकानंद जी उसका दृष्टान दिया कथा की बात करते तुलाधार नाम का व्यापारी था देश में अकाल पड़ा तो एक साल दो साल तीन साल अकाल अकाल, अकाल चार साल अकाल राजा दुखी हो गया प्रजा दुखी हो गयी कोश खाली हो गया राहत कार्य करते करते कोष खाली हो गया पशु तो बेचारे मर चले गाय चौकाया माल खाने को तीन खाने मनुष्य को खाने का खा, अन्न नहीं उस जमाने में परदेश स्टीमर आने जाने की व्यवस्था भी नहीं थी कि अनाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को महाराज किसी साधु के शरण गया वो राजा साधु ने कहा कि बहुत लोगों के पास समस्ती के पाप है इसलिए अकाल पड़ा है इतना मेरे पास योग बल नहीं है कि मैं बरसात कर समस्ति सकू समी के पापों को दबा सकूँ इतना मेरे पास भजन का सामर्थ्य नहीं महाराज उपाय बताओ मैं अपने लिए नहीं प्रजा के लिए और प्रजा के लिए इस प्रजा ने पाप किया लेकिन उन लूंगी गायों ने क्या पाप किया उन बच्चों ने शिशुओं ने क्या पाप किया गायों के स्थान में दूध में का लुबाएं सुख का पु खादो खाएन खाए तो बच्चों को पिलाए तुम्हारा तो महाराज नन्हने बचड़ियों के लिए बचड़ों के लिए बस साथ हो जाए भाई तो मैं तो नहीं कर सकता कोई उपाय बताओ कथा कहती है योगी ध्यानस्थ हो गए ध्यान करने से मन बुद्धि में होता बुद्धि सत्य स्वरूप परमात्मा में गोतामार होती इसलिए सच्चा रहस्य प्रकट हो जाता है जयराम के की का बड़ा महात्म है और लोग सब देव कहे जाते हैं इंद्र देव वरुण देव कुबेर देव ये सब देव कहे जाते हैं शिव जी को महादेव कहते हैं क्यों महादेव कहते हैं जब देखो तो समाधि मुद्रा में ऐसा नहीं कि उनके पास खूब विमान है खूब ऐश्वर्य है इसलिए महान है नहीं परम ऐश्वर्य के सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं भगवान शिव जी इसलिए शिव जी महादेव है एक बाल खोलकर फेंक तुम्हारा क्या कर, क्या हो जाता है उसने ध्यान किया योगी ने और योगी को प्रेरणा हुई राजा को बता दिया हे राजन तुम्हारे नगर में तुलाधार नाम का व्यापारी है उस व्यापारी को अगर तुम रिझा सको हर वो व्यापारी अगर कह दे के बरसो मेंस बरसो बिल्कुल बरसात हो जाएंगे राजा आया राज दरबार मंत्रियों को बुलाए कि तुलाधार व्यापारी बोले तुलाधार व्यापारी का लड़का तो अपने ऑफिस में काम करता है बच्चे को बुलाया कि हमें तेरे पिता से मिलना है बोल देना तेरे बाप को कि कल सुबह मैं मिलने आऊंगा लड़का तो थर थर कि पिताजी को मिलने जा रहे बुढ़ापे में मेरे पिताजी कर्याने का धंधा करने में क्या कुछ गड़बड़ किया कुछ कम तोला क्या पता ऊंचा नीचा होता है शाम हुई घर गया बाप को बोला की राजा सा कुछ कहने को आ रहे है मिलने को आएंगे कल तो बाप बोलता कि छोरा जरूर तूने काम चोरी किया होगा उस मेरे को ठपका देने आते होंगे कि कैसा बेटा जन्माया तुमने उन्हें पिताजी मैं तो काम चोरी नहीं करता बोले तो फिर क्यों आएंगे? पिताजी आपने कहीं लंदन में गड़बड़ किया होगा तो बेटा मेरे से तो नहीं हुआ बाप समझता है की बेटे ने कुछ गड़बड़ किया इसलिए आयोग बेटा समझता बाप ने कुछ गड़बड़ किया होगा खे सुनो हुआ राजा आए तू लाधार के द्वार पर और सारी विनती है की गाय दुखी मर रहे हैं कई गायसे कई पशु मर गए कई मनुष्य अकाल के ग्रास बन गए उस दुख द्वाला के महाराज मेरे लिए नहीं मेरे राजकोष के लिए नहीं लेकिन इन मुंगे प्राणियों के लिए मेरे निर्देश माँ के शिष्यों के लिए मनुष्य और बच्चों के लिए कम से कम महाराज आप कृपा करो तुलाधार तो कता तुम क्या कर रहे हो मैं कोई जोगी नहीं मेरे कोई शादी नहीं मैं तपी जपी नहीं है मैं तो दुकान पे तगड़ी तोड़ता हूँ तराजू तराजू तो तरंत तो तो है कि मेरे को किसी योगी ने कहा है अगर आप कह देंगे भगवान को तो जरूर बरसात करे तो योगी ने कहा है संत ने कहा है क्या संत ने कहा तो झूठ नहीं हो सकता लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं भगवान को कह दू बरसात हो जाए महाराज आप सत्य पर है आपने कभी किसी को कम नहीं दिया और भाव बोलने में कभी झूठ नहीं बोला दूसरा चार धंधा करते पैसे देते घर जाते बच्चे को जन्म दिया है दो तुम भोजन करते कभी कभी उपवास सकते हो भी तंदुरुस्ती के लिए ये सब ठीक है लेकिन महाराज तुम सत्य बोलते हो सत्य निष्ठ हो तुलाधार तो ने तराजू उठाई अगर हे, हे तुला हे तुला मना हे तराजू मेरे द्वारा कभी भी बेईमानी न हुई हो तो दोनों पलड़े स्थिर गए उठाकर तराजू ने खड़ी कर दी काटा बस एक सूट कर जैसे राम का अर्जुन का निशान फिर दोबारा तराजू रख फिर दोबारा हे रखा अगर मैंने तुम्हारे द्वारा कभी असत्य लिया दिया न हो असत्य न बोलकर सत्य निष्ठ रहा हो तो तुम दोनों पल्ल ठीक रहेगा दोनों पराजु सिर होने तो खाली तराजू तो हिलती है दो तो सत्यो सिर काली बकरी जो तीसरी बार उठाया और एक कांटा एक तक जो कांटा बोलता है कि मैंने सत्य पी रहा हूँ तो हे सत्य स्वरूप ईश्वर लोगों के कैसे भी कर्म हो लेकिन एक तिल आधार तुझे प्रार्थना करता के देव अब कृपा कर देव को हुक्म दे इंद्र को हुक्म दे दृष्टि हो जाए भगवान तुझे प्रार्थना करता बस प्रार्थना होते होते बातें कहा से बने और कहा चल पड़ी ऐसी बरसात ऐसी बरसात कि महाराज उस राजा को काफी समय तक तुल आधार के घर में रहना पड़ा कि बरसात बंद हो तब जाऊ ये कथा मैंने पौराणिक सुनी है सत्य में बड़ी शक्ति है। आप ऑफिस में जाते हो कोई घटना है और सच्ची है तो आप जब पुलिस ऑफिसर के सामने बोलते ना तो आपका कॉन्फिडेंस होता है और आपके अंदर कुछ झूठा होता है तब बोलते है तो पुलिस वाले को अंतर्यामी थोड़े होते हैं जूठे आदमी की वानी में इधर से उधर होता है तभी पकड़ लेते हैं और फिर पिटाई करते तो सब तो निकल आता है चोरों को कैसे पकड़ते हैं वो त्रिकाल ज्ञानी थोड़े होते सिपाही लोग ग्रहण करने वाले को त्रिकाल ज्ञान कैसे होता है फिर भी वो चोरों से सच्चा सच्चाई करा लेते हैं क्योंकि झूठ बोलने में आदमी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है कुछ न कुछ ऐसा बोलता है कि उसका झूठ आता है महाराज ये सत्य के प्रभाव से उसकी वाणी में शक्ति आई जो कुछ बोलने लोगों के लिए अमृत बनने जाए जो कुछ सोचे कि ये बोलना है इस विषय में बोलना है भगवान तू तो ही मेरे द्वारा बोल बस उसका मन भगवत हो जाता वो जो बोलता वो कथा बन जाती धीरे धीरे सत्य का प्रभाव पड़ गया पिताजी को पता चला माँ को पता चला कि आज ही रात को जो पागल के नाई लड़के को रवाना होगा और हम खुशी मनाए वो ही लड़का हमारा सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है सत्यव्रत मुनि माँ बाप ने बेटे का स्वागत किया और बेटे ने माँ बाप के चरण छुए कथा कहती देवी भागवत की कि जाने अनजाने में अगर कोई ऋषि मुनि का संग मिल जाए सत्संग मिल जाए अथवा अच्छा आपके हृदय में एक गांठ बांधो की सत्य का सहारा लेना है आपका प्रकाश बढ़ जाएगा ये देवी भागवत की कथा मैंने आपको सुनाई अब मैं तुमको सुनाता हूं पद्म पुराण की कथा पद्म पुराण की कथा है जानकी जी मिथिला नगरी में बैठी थी अपनी सखी सहेलियों के साथ कुछ विनोद कर रहे मिशिस सुक। मिशिस सुक थे वृक्ष पर पोपट सुख और मिसेस सुख समझ गए समझते पोपट पोपटी मिसेस एटले मिसेस वो दोनों आपस में किन्होल करते हुए कुछ गाथा गा रहे थे उन दिनों में पक्षियों की भाषा मनुष्य समझता था तो मनुष्यों की भाषा पक्षी समझते थे अथवा कभी कभी सत्य संकल्प करके भी दूसरे युगों में पशु पक्षियों की भाषा मनुष्य समझ लेते थे और उनको भी समझा देते थे इसलिए ये संदेह नहीं करना चाहिए तो की पोपट वोपटी की बात जानकी भी कैसे समझे ये पद्म पुराण की कथा है की पोपट कह रहा है पोपटी को कि वो युग अभी आया है जो भगवान विष्णु त्रिभुवन पति अपना चार अंशों में तेजों को प्रकट करेंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुन के रूप में अवधपुरी में अवतरित हो चुके हैं आजानु बाऊ है और उनके आंखें इतनी बड़ी सुंदर कि किसी पर भी एक शाम सौम्य दृष्टि डालते हैं तो उनका चित्त प्रसन्न और आकर्षित हो जाता है भव्य मानो इस ढंग की है की विधाता ने उनकी एक आकर्षक मूर्ति बनाए कंधे ऐसे के भरावदार जहां हड्डिया नहीं दिखे कहीं हड्डियां दिखती बहुत ऐसे कंधे होते इस प्रकार और उनके चाल ऐसी की वीरता गंभीरता और सामर्थ्य का दर्शन कराती हुई इस प्रकार उनके सौंदर्य का वर्णन किया रामजी के सौंदर्य संदर, का भूरा भूरा वर्णन और कोई भी कार्य करेंगे सत्ता समान में रहकर वो भगवान कार्य करेंगे पृथ्वी का भार उठाएं वे तो धनभागी हैं लेकिन उनको वरने वाली जानकी भी धनभागी और सहस्त्रों वर्ष जानकी जी को श्री राम जी का सानिधि मिलेगा और लक्ष्मी रूपा श्री जानकी जी सान्निध्य राम जी को राम जी का सान्निध्य जानकी को इस कपल की गाथा लोग युग युग तक गाते रहेंगे वो जानकी जी भी धनभागी होगी तब सुखी ने पूछा वो जानकी जी कहा की होगी बोले वो जानकी जी होगी मिथिला की जानकी जी और राम जी का वर्णन जानकी जी ने सचियों को कहा कि कुछ भी करके इन दोनों पक्षियों से पकड़ लाओगे नौकर चाकर दौड़े और पक्षी फसाने वाले व्यक्तियों को लाकर पक्षी दोनों फसा फी दो आदर सही जानकी जी ने कहा कि तुम मेरे तरफ से निर्भिक रहो। मैं तुम्हारे को फसाकर तंग करना नहीं चाहती लेकिन तुमने गाथा ऐसी गाई कि मेरा मन हर लिया तुमने तुम अपना परिचय दो और ये गाथा मुझे फिर से सुना हो ऐसे भगवान विष्णु किस घर में प्रगट होने वाले हैं। और वे दशरथ के घर प्रगट होकर फिर कब अवधपूर्ण से अपने गुरु के द्वार जाएंगे और उसके बाद वे विश्वामित्र के साथ अपने लक्ष्मण भैया को लेते हुए कब जनक उद्यान में आएंगे और कैसे वर्ण होगा और तुम कौन हो पद्म पुराण की कथा कहती है कि सुख ने कहा कि हम महर्षि बाल्मीकि के वहाँ रहते हैं जो त्रिकाल ज्ञानी है जो भूतपूर्व बालिया लुटारा थे रामा रामा रखते ध्यान मग्न हुए और उनके सातों केंद्र विकसित हो गए और ज्ञान चक्षु खुले हैं और हजार वर्ष पहले उन्होंने लिख रखा है बाल्मीकि रामायण वो रामायण का केलेवर बहुत बड़ा है और रामायण के वो श्लोक अपने शिष्यों को सुनाते हैं, तो हम भी सुनते है सुनते सुनते हमारा मन भरता नहीं हमें बड़ी शांति मिलती है भगवान रघुवीर की गाथाएं, अरुण की लीलाएं, लक्ष्मण जी का क्षण क्षमोप हो जाना लेकिन राम जी की समता, राम जी से अन्याय होने पर भी अन्याय करने वाले से वो राम जी मधुर व्यवहार करते तो इस प्रकार की मानव उत्थान की गाथाए साक्षात नारायण आकर मर्यादा पुरुषोत्तम सातमा अवतार लीला करेंगे ये लीला भर की है सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है इसीलिए हम अभी आपस में यही चर्चा कर रहे अच्छा तो फिर वो जानकी जी से कब पढ़ेंगे राम जी की सुंदरता का फिर से वर्णन करो जब जानकी ने कहा राम जी की सुंदरता का खुद से वर्णन करो तो ने कहा कि मालूम होता है कि तुम मिथिला तो ये है और मालूम होता है तुम ही जानकी हो इसलिए अपने पति का सौंदर्य का सौर वीरता का यश गंग का बार बार श्रवन करना तुमको तो अच्छा लगता है जानकी जी का सिर थोड़ा नीचे हो गया लज्जा प्रदर्शित करता हूँ फिर मिथिन मुस्कान से कहा कि तुम ठीक कहती हो मुझे फिर से गाथा सुनाओ ना था सुनाई अब वो जाने की छुट्टी लेते जान के लिए बोलती नहीं तुम लोग यही रहो मेरे तरफ से तुम्हारी खूब सेवा हो जाएगी खान पान की रहन सहन की तुम नहीं जाओ तब पोपटी ने कहा मैं गर्भवती हूँ मुझे तुम जाने दो आ, अपने बच्चों को जन्म देकर फिर समर्थ आकर आऊंगी अभी वाल्मीकि आश्रम में रहूंगी उधर ही जाऊंगी खुले पक्षी तुम्हारे इस भवन में रहने के काबिल नहीं है जानकी जी को जान उनके प्रति स्नेह हो गया जा, जानकी जी ने कहा नहीं कुछ भी करो मैं नहीं जाने दूंगी तब सुख ने कहा तो जानकी जी हथ ना करो हमें जाने दो तब जानकी जी कहते कि तुम तोपट जा सकते हो लेकिन टोपटी को तैयारी छोड़ोगी ये कथाएं मुझे सुनाया करें बोले तो ये मेरी हर्धांगनी है हम साथ में विचरते पिरोल करते है अरे बच्चों को जन्म देगी तो साथ में हम माला घोसला बनाएंगे साथ में बच्चों को संस्कार देंगे इसलिए हमारा साथ होना आवश्यक है बोले नहीं तुम अकेले चलेगा इनको नहीं जाने दो। तब वो पसग्रता पोखटी बोलती की मैं अकेले यहाँ रह क्या करूँगी बोले दोनों रहो बोले दोनों नहीं रहेंगे एक भी नहीं रहेंगे तो हम जाने नहीं देंगे तुमको कुछ करो मैं जाने नहीं दूंगी का इतना आजीविक करते जाने क्यों नहीं देगी हमको आप जबरन रोकोग के जी बाल हट योग हट स्त्री हट राज्य हट ये बड़ा अटपता होता है जानकी जी ने हथ लिया मैं तेरे को तो नहीं जाने दोगी सखी तेरे को अपनी सहेली की भांति बोले मैं गर्भवती हूँ मेरे को पीड़ा हो रही है सहेली की भांति रखूंगी ये करूंगी सच का है शास्त्रों ने कि खाम खाकर बोलने से आदमी फंस जाता है हम बोलने लगे और इसीलिए पकड़े गए जाल में तुम्हारे पास आये इतना बोला अभी फंस गए वाचा होने का हमारा फल ये हमें जाने दो उसने बोला नहीं सके तुझे नहीं जाने दोगे खूब हट ली नहीं जाने दोगी तो फिर मेरे प्राण कंठ में आ रहे मेरे को अच्छा नहीं लगता बोला अच्छा लगे चाहे ना लगे मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी महाराज पोपटी ने प्राण त्याग प्राण त्याग दिए तो पोपर ने कहा कि तुमने मेरी पत्नी से मेरे को बिछोड़ दिया मेरा मेरे से मेरी पत्नी का त्याग करा दिया हे जानकी वो दिन भी आएंगे की तेरे को राम जी क्या गये गर्भवती स्त्री को अपने पति से अलग करना चाहती तू भी गर्भवती होगी तो पति से अलग हो ऐसा करके सुख ने वही प्राण त्याग दिए और कहा कि मैं यहाँ पर अयोध्या में जन्म लूंगा और ऐसी बातें अफवाह पैदा करूंगा जो की प्रजा गुम रहा हो जाएगी और प्रजापालक रामचंद्र की प्रजा का मान रखने के लिए प्रजा की अफवाह को बंद करने के लिए तेरा त्याग करेंगे मैं धोबी बनूंगा जाकर वो सुख जाकर धोबी बना और इसी कारण एक कथा चली और भी कई कारण हो सकते हैं कहने का तात्पर्य की अभी देखो तो सुख भी समाप्त हो गया सुखी भी समाप्त हो गयी और राम जी की कथा भी एक सपने में सरक गई काल कितना विशाल है नहीं हुआ था तब भी ये भविष्य में भास रहा है अभी होकर चला गया भूत में भास रहा है तो भूत भविष्य ये सब चप्राव घूमते रहते हैं जिसमें चप्राव घूमते रहते हैं वो परमात्मा जो का त्यू आत्मा परमात्मा है बाकी सब सपना होता गया राम जी के जमाने के लोग भी सपने में सरक गए तो महाराज सुख की कथा भी स्वप्ने में सरक गई एक सत्य स्वरूप ईश्वर ही सार है बाकी सब स्वपने की सरिता में बहने वाली बहार है इसीलिए भगवान शिव जी ऐसी कहलाया है रामायण कार ने उमा कहो में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न हरी ओन में विश्रांति पाती है सत्य तुम धीमी ईश्वर तो तो का आधार लेता है उतना ही वो सत्य में विश्रांति पाने की योग्यता बढ़ाता है जितना जूठ कप्रमचर्यमानी दुराचार का सहारा लेता है उतना ही उतना हो थका मांगा दुखी अपमानित होकर आश्वी जीवन में गिरता है और जन मन के चक्कर में पड़ता है हम घर से सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रार्थना करते हैं हमारी प्रीति को सच्ची में हम सच्चाई से व्यवहार करें हम संयमी जीवन गुजारे और तेरे प्रसाद को पाकर मुक्ति का उंग्र करें। थी प्रभु परम सत्य तुले जाम दी जा सदग मया मुझे असत्य देह अध्यास से असत्य आदतों से बचाकर तू तो सत्य के तरफ ले चलना प्रभु मां ज्योतिर्ग मया अज्ञान के अंधकार से बचाकर सच्चे ज्ञान के तरफ ले जाना प्रभु मृत्यु मान अमृतम गया मुझे मोक्ष से बचाकर मरण धर्मा शरीर के खजार बचा कर अमर आत्मा के अभ्यास में सोहम की सदभावी जगाना आनंदो हम सोना अहम मैं दे ये गलती न करूं मैं आत्मा हूं मैं हर मास का शरीर हूँ ये मैं मानता न रहे लेकिन मैं इस शरीर के बाद भी रहने वाला चैतन्य आत्मा हूं इस प्रकार का प्रकाश मिले ही प्रकाशेश्वर कृष्ण कने से बचैया बिंदा बु के कुंजों में मेरे साधकों के बिल्कुल बंदियों में तुम्हत तो हास बचैया लाला कन्या तुम करते को? महामुर्त था बारह वर्ष तक एक अक्षर नहीं पढ़ पाया विदेशी के आश्रम में गंगा के किनारे सत्य बोलने का संकल्प करके रहा उसकी तो सरस्वती प्रकट हो गई सत्य व्रत मुनि के नाम से तो प्रसिद्ध हुआ। वो चाहे तो बिना पर सारे शास्त्र प्रकट कर सकता है वो चाहे निर्धन को धनवानों से पूजित करा सकता है तुम तो उसको दुखा देने का दुसाहस न करो कोई नहीं जानता तुम भी वो तो जानता है ना तुम्हारे गृदों में बैठा है वो तो जानता है ना बेटे बोला क्या ईश्वर को धोखा तुम तो नहीं दे सकते परमात्मा हम तुम्हें धोखा न दे तुम्हें से दुश्मनी न करे वो ईश्वर को धोखा देता वो इस है वो ईश्वर से दुश्मनी करता पाए वो ईश्वर का दुश्मन न जाता है कैसे हो सकता है जितनी योग्यता होने पर भी उत्सुक रहेगा परमात्मा हम तेरी दृष्टि में अपनी दृष्टि में लाभे तेरी हाँ में अपनी राव लाभे तुझे सत्य क्रिया है तो हम सत्य का ही सहारा लें, तुझे प्रेम क्रिया है तो हम प्रेम ही करें तुझे समता प्रिय तो हम सम ही रहे तुझे जो प्रिय है वो ही हम करे और तुझे असत्य अप्रिय है तुझे घृणा अप्रिय है तुझे ईर्षा अप्रिय है हम ईर्षा न करें घृणा न करें जो का सहारा मिले मस्तु प्रसन्न है ऐसा ही हम सब किसी बना कर न दे खूब आनंद खूब शांति मधुर शांति समृदि तो का बदला हम कैसे कर सकते हैं दृश्य मनों की बेन का बदला हम कैसे कर सकते हैं